सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी संभावनाओं की नमस्कार आप पॉइंट फोर एफ एम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं ग्राम वासियों का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपको मिलाते हैं और खास किसी ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो आइए आज के इस करियर शो को सजाने के लिए हमारे साथ राजेंद्र सिंह चारन हैं जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं और हम लोग उनसे बात करेंगे कि किस तरह से हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और कौन लोग हैं जिन्होंने अच्छा इसमें अपना करियर बनाया है तो इस विषय पर हम लोग बात करेंगे खास करके करियर इन साइंस एंड केमेस्ट्री में तो आइए आप सभी की तरफ से राजेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर शो में धन्यवाद सर राजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अच्छा लगता है जब हम लोग हमारे विद्यार्थियों को संबोधन करते हैं क्योंकि आजकल करियर को लेकर काफ़ी लोग काफ़ी विद्यार्थी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं जबकि अब बहुत ज़्यादा विकल्प है पहले इतना विकल्प नहीं था शायद आपके समय पर या मेरे समय पर लेकिन फिर भी इतना कन्फ्यूजन नहीं था जितना कि आज विकल्प होने के बावजूद भी कन्फ्यूजन है सही कह रहे हैं आप लोग कन्फ्यूज़न जितनी ज़्यादा ऑप्शंस खुलते गए लोगों के सामने टेंथ पास करने के बाद में पहला एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई साइंस में बायो लें मैथ लें साइंस लें नहीं लें अलग अलग लोग उनको भ्रमित करते रहते नहीं। हैं नहीं। आ, दूसरा आजकल हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है जिसमें हर कोई अपने घर बैठा जानकारी ले सकता है पर जब तक आपको पर्टिकुलर उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होगी तब तक जितने ज्यादा लोगों से सलाह लेते हैं अपनी एक इंडियन टेंडेंसी रही है ह्यूमन टेंडेंसी स्पेशली जितने ज्यादा लोगों से हम लोग सलाह लेते हैं उतना जादा ही ज्यादा भ्रमित होते जाते हैं कंफ्यूज <laughs> <laughs> होते जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है साइंस के फील्ड में कि क्या करें आज का ही एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको आज मेरे एक परिचित हैं जो काफी परिचित पहले से परिचित हैं वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए कोटा गए हुए हैं किसी साइंस के इंस्टीट्यूट के अंदर जी, जी, जी. वो अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं उसको बायो दिलवाऊँ या मैथ दिलवाऊँ <laughs> तो जबकि वो खुद टीचर हैं सही बात अब उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बहुत ज्यादा लोगों से सलाह ले रहे हैं सलाह लेते हैं और खुद भी बहुत ज्यादा सोच लेते हैं हाँ, बहुत ज्यादा सोच, सोच लेते हैं जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इस तरह के जो कन्फ्यूजन है वो कम हो जाए या आप पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड पे जो आपका इंटरेस्ट लेवल है वहां पर आप फोकस करें इस लक्ष्य को लेकर हमने इस करियर शो को शुरू किया है तो हो सकता है कि आज का ये शो आपके करियर में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में शुरू करते हैं और सबसे पहले राजेंद्र सिंह चारण जी का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वो अपने बारे में बताए सर मेरा जो प्रॉपर गांव है वो पाली जिले में जेताराम तहसील में खराडी है एक गाँव है अच्छा अच्छा आ, पापा जी का नाम वासुदेव जी और एक बहुत मध्यम वर्गीय किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरे पिताजी को मैं श्रेय ये दूंगा कि वो किन्हीं अभावों की ज़िंदगी में जिए कितना संघर्ष किया लेकिन ओवरऑल मुझे साइंस में बनाए रखा मैं आज भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जब ट्वेल्थ पास की थी जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे कन्फ्यूजन वाली स्थिति हमारे सामने भी थी हमारे पास में इतने ऑप्शन भी नहीं थे इसके बावजूद फिर मेरे साथ एक समस्या ये रही कि इस उधेड़ के चक्कर में हमारी जो एडमिशन डेट थी कॉलेज की वो निकल गई थी तो मैंने एक साल ड्रॉप किया इसके बावजूद पापा जी ने कहा कि तुझे साइंस में रहना है तो मैं वापस मैंने बीएससी किया तो बीएससी में मेरे टाइम में एक जोधपुर यूनिवर्सिटी जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पेशली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट था जैसे बायो के जो बच्चे होते हैं वो केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी लेते हैं तो उसमें से मेरे बौटने की जगह पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रहा है वो एक स्पेशल प्रोजेक्ट था पाँच साल के लिए यूनिवर्सिटी में तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाने के बाद में पता चला कि जो नॉर्मल लेवल की केमिस्ट्री है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है इसमें हमारे सामने एक पर्टिकुलर फील्ड बन जाता है जिसमें बहुत सार स्कोप बनता है तो वहाँ से एजुकेशन हुआ फिर उसके बाद मैं पी जी कर लिया केमिस्ट्री में बी कर लिया और फिलहाल मैं जोधपुर में एक रिवोल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ स्पेशली साइंस के लिए ही जिसमें आई मेडिकल फाउंडेशन की हम लोग तैयारी करवाते हैं ये तो मेरा एजुकेशनल परिचय रहा और उसी के बिहाब पर अभी एक आईआईटी दिल्ली के अंदर दिसंबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें राजस्थान से सब्जेक्ट वाइज सिर्फ चार लोगों को कॉल किया गया था और वो भगवान की कृपा से केमिस्ट्री में जोधपुर से और पूरे राजस्थान से मैं एक ही था बहुत बढ़िया थोड़ा सा इसके साथ में एक चीज़ ये भी रहती है कि साइंस के साथ साथ मेरा थोड़ा एक साहित्य का भी लगाव रहा है तो साहित्य के अंदर भी मैं जब सातवीं क्लास में पढ़ रहा था तब मैंने अपना पहला दोहा लिख लिया था और जब मैं दसवीं में पढ़ रहा था तब से मैंने अपना प्रोफेशनल कवि सम्मेलन अटेंड कर लिया था चारी पहला बतौर मुख्य कवि के रूप में उसके बाद में थोड़ा सा वो लिखने का है तो उसमें कविताएं भी गजल मेरा मूल रूप मूल स्वरूप है जो लिखने का मूल विधा है मेरी तो थोड़ा सा साहित्यिक भी रहता है दूसरा आपने कृपा राम जी खिड़िया जानते होंगे राज्य रुहा जो लिखे हैं वो हमारे पूर्वज थे हालांकि अच्छा। अच्छा। बाद में वो सिकर में एक कृपा राम जी के ढाणी गांव है सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ चले गए थे लेकिन मूल रूप से वो हमारे पूर्वज थे और ये अपने जोधपुर के कालू राम जी भी प्रजापात हुआ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपना इंट्रोडक्शन में जो बातें बताई वो भी बहुत अच्छी रही और मैं चाहूँगा कि आज हमारे विद्यार्थियों को जो कन्फ्यूजन है वो शो के माध्यम से कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन कम हो और उनका फोकस क्लियर हो कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है ये लक्ष्य होता है तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जब करियर की बात करते हैं तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस ये तीन सब्जेक्ट मुख्य रहता है जब दसवीं या बारहवीं में हम लोग होते हैं तो इसमें से हम लोग अगर बात करें करियर इन साइंस की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें आगे तो साइंस के लिए हमारे पास किस तरह के स्किल्स होने चाहिए कैसे हम लोग ये जाने कि मेरा इसी सब्जेक्ट में अच्छा में कर सकता है। सर पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिकांशतः गार्जन बच्चों पर थोपते हैं तो पहली चीज़ तो आपको बच्चों पर थोपना नहीं है किसी भी लेवल पर आप बच्चे पर थोपिएगा मत जी क्योंकि अक्सर बच्चे में पर्टिकुलर अलग क्वालिटी होती है और आप उसको जबरदस्ती साइंस दिलवाते हैं तो वो आगे बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा नहीं। सक्सेस के लिए जरूरी है कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक दिमाग क्रिएट हो उसमें क्रिएटिविटी है जैसे मान लीजिए बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ रहा है वो बदमाशी ज्यादा करता है एक्टिविटी ज़्यादा करता है इसका मतलब उसके पास दिमाग है बदमाशी वही बच्चा कर पाएगा जिसके पास कोई ना कोई क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जिसके पास होगी उसके पास माइंड ऑटोमेटिकली है ब्रेन अच्छा है तो ब्रेन अच्छा है तो वो बच्चा साइंस के लिए है फिर गार्जियंस के पास में कन्फ्यूजन ये पैदा होता है कि हम लोग इंजीनियरिंग का कोर्स करवाएं उसको मैथ दिलवाएँ या फिर मेडिकल के लिए उसको तैयारी करवाएं तो वहाँ पर भी गार्जियन स्पेशली हमारे सामने जैसे केस आते हैं या एक केस तो क्या कहो इस टाइप के कुछ गार्जियंस के क्वेश्चन आते हैं जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आते हैं तो उनके पास में एक स्टेटस सिंबल के लिए वो डॉक्टर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं जबकि बच्चे की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है तो बायो के अंदर स्पेशली जो बच्चे जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं समझने के साथ या एक टेक्निकल दिमाग के साथ साथ कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा एक रटने का पोर्सन भी साथ रहता है बी फ्रेंक में तो मैथ्स के अंदर बच्चे का पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्निकल दिमाग होगा तभी वो बच्चा उसमें आगे बढ़ पाएगा तो मैथ्स का जो बच्चा है उसको आप जबरदस्ती बायो में मत थोपिएगा ये आपके सपने हैं आप बच्चे के सपने को जीने दीजिएगा आप अपने सपने उस पर मत थोपिएगा गार्जियन से मेरा ये कहना है और पर्टिकुलर बच्चे को जो आप सब्जेक्ट दिलवा देते हो तो साइंस का भी इतना स्कोप है इवन कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि हमने ट्वेल्थ तक बच्चे को साइंस रख ली आगे हम आर्ट्स दिलवा देंगे सिविल की तैयारी करवा देंगे तो मैं आपको बताऊं सिविल सर्विस में भी आजकल जो ये शीशेट वाला पैटर्न कर दिया है चाहे वो यू के एग्जाम्स हो चाहे अपने राजस्थान में आर पी एग्ज़ाम हो आर लेवल का भी वह उसी पैटर्न पर कर दिया है तो उसमें भी बेसिक जो जनरल है नॉलेज है जी उसके साथ जी कर कंपलसरी कर दिया जनरल साइंस और उसमें रीजनिंग है मेंटल एबिलिटी है लैंग्वेज है तो उस पोर्सन में साइंस बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो गई है तो कहीं ना कहीं साइंस वहाँ से हमारा एक साथ देती है उसके अलावा अब एक चीज़ और आती है ज़्यादातर लोग बच्चों को ट्वेल्थ के साथ में सभी गार्जियंस ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बने जबकि वास्तविकता यह है कि जो ऑल ओवर इंडिया में जितनी सीटें ही नहीं हैं उससे ज़्यादा कॉलेजों से पहले कोचिंग सेंटर में एडमिशन हो जाते हैं तो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते सही बात है पचास सीटों के लिए पाँच हज़ार लोग एंट्री कर लाखों पहुंचते हैं, हैं। सेंटर पहुं। पे आप तो पूरी आजकल जैसे नीट का एग्जाम है कल ही रिजल्ट आया है तो अब उसमें तो पूरा ऑल ओवर इंडिया बैठेगा एम्स का है आई का पेपर है तो उसमें पूरा इंडिया के बच्चे एग्जाम्स देंगे तो पहली चीज़ तो मैं ये कि आप उसके परसेंटेज पर मच जाइएगा बच्चा अगर उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ है तो ये मान के चलिएगा कि आप किसी और फील्ड में आपका बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा सिर्फ वही ऑप्शन नहीं था दूसरा मैं सभी गार्जियन से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप पर्टिकुलर इंजीनियर या डॉक्टर के पीछे मत भागिए। डॉक्टरों को जो पढ़ाता है वो टीचर है इंजीनियर को जो पढ़ाता है वो टीचर है आई और मेडिकल कॉलेज या एम्स के अंदर भी जो पढ़ाने वाले लोग हैं प्रोफेसर है वो टीचर है आपके बच्चे का सब्जेक्ट तैयार हो जाना चाहिए पर्टिकुलर तो आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में रहें चाहे प्राइवेट सेक्टर में रहें आजकल जो स्टेटस बन गया है या एक हर किसी का एक मोटो जो रह गया है वो होता है कि आप एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड जिए एक अच्छी लाइफ जिए उसके लिए आपको पैसा कमाना होता है तो पैसा आजकल टीचिंग में स्पेशली साइंस की टीचिंग में अगर आपके पास में केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हो फिजिक्स हो चाहे मैथ्स बायो क्यों नहीं हो आप बहुत अच्छा उसमें कर जाएंगे आजकल करोड़ों रुपए के पैकेज कोचिंग सेंटर वाले ऑफर कर रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स को कर रहे हैं वहाँ कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं मांगता है वहाँ एक ही चीज़ मांगी जाती है आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप कंसेप्ट पे फोकस करिएगा किसी चीज़ को रटने पर या एक दौड़ पे वहाँ मत जाइएगा मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ा था डो नॉट फॉलो मेजोरिटी फॉलो द राइट वे तो राइट वे क्या है हमारे लिए क्या राइट है आप भीड़ के पीछे मत जाइए आपके पड़ोसी के पास में आपके बच्चे के जो क्लासमेट है उसके लिए कोई दूसरा वे अच्छा होगा आपके बच्चे के लिए वो जरूरी नहीं है सर सही बात तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी और हमारे अभिभावक अगर कार्यक्रम को सुन रहे तो ख़ास उनके प्रति ये एक आकर्षण है कि यहाँ पर हम लोग जिन बातों को शायद हम लोग आपके प्रति भी बातें करते हैं कि आप अपने बच्चों पे कुछ थोपिए नहीं लेकिन इसके साथ साथ आप अगर बच्चों को थोपने के बजाय बच्चों की थोड़ी सी रीडिंग कर ले बच्चों की थोड़ी सी क्वालिटी देखने की कोशिश करें उनकी किस सब्जेक्ट पर मास्टरी है वो अगर आप देख लेते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा आप उनको गाइड कर पाते हैं और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किसी अच्छे एक्सपर्ट करियर काउंसलर्स होते हैं उनके साथ थोड़ी सी बात करने से भी आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी इस विषय में कि किस सब्जेक्ट को चुनना है बच्चे को कहाँ एडमिशन दिलाना ये सारी बातें हो सकती हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मोद पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कुराते रहो मिलके सब यार सबके दिलों में बैठे हैं मिल के सब यार अपने सबके दिलों में मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे झुमे बहा गालों में खिलती कलियों का मौसम आखों में जादू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 ज्ञाता है और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और साथ ही साथ उनका साहित्य के साथ काफ़ी लगाव है तो साहित्य के साथ जिनका लगाव होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो आइए जैसे कि हम लोग करियर इन साइंस और उससे रिलेटेड एक स्पेशल कैटेगरी पे आज हम लोग बात करना चाहते हैं जैसे केमेस्ट्री हो गया तो केमेस्ट्री के अंदर अगर हम लोग अपने बच्चों को फोकस करते हैं यानी ट्वेल्थ में साइंस ले लिया टेंथ के बाद उन्होंने साइंस किया फिर बी के बाद कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको जाना होता है तो वो चीज़ें अगर केमस्ट्री से करते हैं तो केमिस्ट्री में किस किस तरह के स्कोप्स हैं उसके बारे में बताओ सर पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँगा कि जो बायो फील्ड के बच्चे हैं वो बीएससी में भी उनके पास में बायो में तो दो ऑप्शन हो गए बॉटनी जुलोजी और साथ में एक केमिस्ट्री कंपलसरी रहेगा नहीं, नहीं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बी में बॉटनी या जूलोजी में से एक ऑप्शन दे देता है जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया बायोटेक्नोलॉजी हो गया जियोलॉजी हो गया तो भी आपके साथ केमिस्ट्री तो रहनी ही रहनी है या मैथ्स वाले बच्चे हैं तो उनके साथ तो उनके में, में केमिस्ट्री ऑप्शन तो के में आ जाएगी मैथ्स फिजिक्स कंपलसरी हो गया है तो ओवरऑल बीएससी के बाद में अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री में पीजी करना चाहेगा एमएससी करेगा फिर वही बात आ जाती है कि आजकल एक अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है <laughs> तो उस समस्या पे जब तक बच्चे के पास में हमेशा एक अगला पड़ाव आ गया बच्चे <laughs> ने टेंथ किया कि साइंस लेनी है एक कंफ्यूजन खत्म हुआ दो साल के लिए लेकिन दो साल बाद में एक तीन साल का कन्फ्यूजन फिर आ गया कि बी करना है अब बी कर लिया उसके बाद में फिर एक और पढ़ाव है अभी टीचिंग का पढ़ाव है लेकिन कन्फ्यूजन के साथ में कि पी जी कि नहीं करूँ पी जी तो साइंस में करूँ स्पेशली केमेस्ट्री में करूँ बॉटनी में करूँ जियोलॉजी में करूँ या फिर आर्ट्स में कर लूँ तो पर्टिकुलर जो केमिस्ट्री में आ गया है तो अब केमिस्ट्री में आने के बाद में अब उसके पास में फिर ऑप्शन एक और कंफ्यूजन पैदा करेगा अब क्या करूं तो पहली चीज़ तो कि केमिस्ट्री में आप लोगों को टीच जब आप पीजी कर रहे होते हैं वहाँ से बेसिक तैयार करना है आ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेवंथ ट्वेल्थ का जो एन का सिलेबस है वो राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है वो उनको लगभग 60 टू 70 परसेंट कवर करता है यानी आपका ग्रेजुएशन तक का सिलेबस होता है 20 परसेंट का अगर अपन पीजी का काउंट कर लें तो आप लोग नेट की तैयारी शुरुआत में रखिएगा आर्ट्स के सब्जेक्ट में यूजीसी नेट होता है साइंस के अंदर सी नेट चलेगा तो सी नेट की आप तैयारी कीजिएगा साथ साथ में तो आप लोग अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपका पी फाइनल ईयर के साथ साथ में आपका नेट क्लियर हो सकता है जिससे आप एक तो कॉलेज लेक्चरशिप में हायर एजुकेशन में जा सकते हैं पहले राजस्थान के अंदर यूजीसी की तरफ से एक नॉम्स थे कि भाई पीएचडी जो था 2009 से पहले तक का वो एलिजिबल था अभी जो नए नॉर्म्स आ गए हैं उसमें नेट क्वालिफ़िकेशन जरूरी कर दिया गया है कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो आ, और मैग्जिम मुझे लगता है कि अब सारा सारा नेट तो कंपलसरी हो ही जाएगा हायर एजुकेशन में नहीं, नहीं। तो एक फील्ड तो हो गया हायर एजुकेशन के लिए जिसमें आप नेट कर लें पी कर लें और उसमें अगर आप अच्छा ऐसा कर पाते हैं तो जे हो जाता है तो और अच्छी बात आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाए लेकिन अगर मान लीजिए सब बच्चों के वो चीज़ पॉसिबल नहीं है साइंस के अंदर तो ऐसी स्थिति के अंदर पहला ऑप्शन तो आपके पास बनता है कि आप टीचिंग में चले जाएं गवर्नमेंट सेक्टर में आप जैसे साथ में बीएड कर रखा है तो या हायर एजुकेशन का हो टीचिंग का इसके अलावा मान लीजिए ये चीज़ें नहीं हैं तो आप जैसे केमिस्ट है हर डिपार्टमेंट में लगभग जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर केमिस्ट चाहिए आपको जितने भी पावर हाउस है उनमें केमिस्ट चाहिए आपका कहीं पर वाटर ट्रीटमेंट है तो वहाँ केमिस्ट चाहिए आपका सॉइल ट्रीटमेंट है वहाँ केमिस्ट चाहिए या जितने भी जैसे मैं पर्टिकुलर राजस्थान की बात करूं तो अपने राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री बहुत है तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री में होगा कंपलसरी है तो वहाँ पर तो आपको केमिस्ट्री का बंदा चाहिएगा ही चाहिएगा तो लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं होती कई कंपनियों की स्थिति ये होती है कि वहाँ पूरे एप्लीकेंट ही नहीं पहुँच पाते तो एक ऑप्शन केमिस्ट का भी बन जाता है और मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि आजकल जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि लोगों का एक स्टेटस हो गया कि पैसा कमाना है तो आप लोग केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर करिएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप कहीं कोचिंग गए स्कूल में आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो दूसरों से बहुत आगे रहेंगे आप लोग तो उसमें भी अपना एक ऑप्शन बन जाता है इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती है तो टेक्सटाइल के अंदर जो डाई कॉम्बिनेशन होता है उसको एक डाई मास्टर की एक पोस्ट दी जाती है हु. उस इंडस्ट्री के अंदर अब राजस्थान में टेक्सटाइल की भीलवाड़ा में है पाली में है बालोत्रा में है या जोधपुर में भी कुछ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज है।, है आपके गुजरात में खूब सारी इंडस्ट्रीज है तो, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट चाहिएगा उसको डाई मास्टर बोलेंगे आगे तो वो डाई मास्टर भी किसी न किसी केमिस्ट्री का बंदा ही होगा तो उस फील्ड में भी एक अच्छा स्कॉप बन जाता है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं एक खूब सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जी जी राजेंद्र सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी अगर सोच रहे हैं कि उनका केमिस्ट्री की के तरफ आकर्षण है तो बहुत सारे ऐसे जगह पे आप काम कर सकते हैं जहाँ पर अभी तक लोगों ने उन चीज़ों को शायद जाना नहीं है जिस तरह से राजेंद्र सिंह जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इंडस्ट्रियल लेवल में किस तरह से हम लोग जा सकते हैं और कोचिंग में भी आप जा सकते हैं टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप केमिस्ट्री ले एंट्री कर सकते हैं और एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं तो आइए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि पर्सनल इंटरप्रेनशिप या खुद का इंडस्ट्री भी बना सकते हैं तो इसके लिए किस तरह का स्कोप है सर बिल्कुल खुद का इंडस्ट्री बना सकते हैं मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी जी जी आ, मैं कुछ समय पहले जब मैंने पी किया था उस टाइम मैं जालोर गया था जालोर में एक मेरे परिचित आर अधिकारी थे तो उन्होंने मुझे जो जालोर की इंडस्ट्री ग्रेनाइट इंडस्ट्री के बारे में बताया अब वो तो पत्थर है वहाँ केमिस्ट क्या करेगा लेकिन मजे की बात देखिए आप कि जालौर के अंदर उस टाइम में मुझे बताया गया था कि 600 से ज्यादा ग्रेनाइट की फैक्ट्री थी तो ग्रेनाइट की जो पॉलिशिंग का काम होता है वो केमिकल गुजरात में अहमदाबाद से पहले नहीं मिलता है नहीं। तो वो काम पूरा का पूरा केमिस्ट्री का है अब वहाँ से वो केमिकल हायर करके लाना है उसके बजाय आप लोग वहीं अपनी एक इंडस्ट्री डाल दीजिए बस हाँ तो इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा आपको अपने सब्जेक्ट के साथ में फ्रेंडली होना एन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा सब्जेक्ट को आपको बोझ नहीं बनाना है नहीं। उसको सिर्फ एक, एक एग्जाम क्वालीफाई करने के लिए नहीं पढ़ना है सब्जेक्ट को आपको जीना है उसको आत्मसात करना है उसको अपने आपको केमिस्ट मानना है लाइफ के अंदर केमिस्ट मानना है तो फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर आप जाओगे तो किसी भी चीज़ में मास्टरी चाहिए होती सही बात मास्टरी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आएगी तो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इंडस्ट्री के अंदर आपके पास नॉलेज है तो फाइनेंस करने वाले लोग बहुत से मिल जाएंगे तो पैसा खूब लोगों के पास में लगाया जा सकता है नॉलेज नहीं है अगर आपके पास में नॉलेज है केमिस्ट्री की तो राजस्थान एक ऐसा इतना बड़ा स्टेट है कि आप यहाँ पर या देश के किसी भी कोने में हर गवर्नमेंट आजकल आपको ऑफर देती है सपोर्ट करती है फाइनेंशियली सपोर्ट करती है या लैंड एग्जीबिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको वहाँ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगी तो सारी की सारी गवर्नमेंट के खूब सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी चलते हैं जिन पर आप अपनी इंडस्ट्री खुद की लगा सकते हैं जैसे और कुछ भी नहीं बड़ा नहीं तो आप जो छोटे उद्योग हैं वो स्मॉल इंडस्ट्री में भी आप अपना कर सकते हैं तो वो हर टाइप का आप कोई बड़ा नहीं आप मान लीजिए आर ओ प्लांट लगाते हैं तो उसमें भी आपको केमिस्ट तो छोटे लेवल पर आप शुरुआत कर सकते हैं और आजकल तो पानी की दिक्कत है बिल्कुल। राजस्थान में सबसे <laughs> तो सबसे ज्यादा है। तो चलिए हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि आप केमिस्ट बनकर आप हर जगह जो है अपना एक स्टेटस बना सकते हैं करियर अच्छा बना सकते हैं और अच्छा कमा भी सकते हैं और इसका इज द लिमिट मैं कह सकता हूँ कि इस फील्ड में भी आप जितना अच्छा बहुत ही अच्छा लगा मुझे राजेंद्र सिंह जी की एक बात की आप सिर्फ पासिंग मार्क या पास आउट होने के लिए मत पड़िए बल्कि उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से जिए एज़ ए केमिस्ट बनकर जिए और उसके ऊपर आप सोचिए कि आपको कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं और किस तरह का काम कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी और आपको जिस तरह के अलाउंस मिलते हैं उसके अनुसार आप अपना बजट बना के बहुत ही अच्छा एक इंडस्ट्री भी बना सकते हैं उसमें आप अपना नाम भी कमा सकते हैं या फिर आप गवर्नमेंट लेवल में जो जॉब्स अवेलेबल हैं वह भी काम कर सकते हैं और साथ ही साथ प्राइवेट में भी बहुत जगह जो है आपको ऑफ़र मिलता है जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं तो चलिए मुझे लगता है कि आपका करियर इन साइंस और केमिस्ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आज के इस शो के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए जैसे कि हमने अभी बात किया केमिस्ट्री के बाद में तो केमिस्ट्री में जिन लोगों ने अच्छा सफल करियर बनाया है एक अच्छा नाम बनाया है उनके बारे में बताइए जी इसमें तो सबसे बड़ा नाम अपने डॉक्टर सीएनआर राव साहब का है जो कि इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं और भारत रत्न मिला है उन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ में आपको याद हो तो एक भारत रत्न एक नाम और आया था सीएनआर राव अब एक थोड़ी सी साइंस फील्ड की एक समस्या रहती है कि वो लोग अपना काम करने में विश्वास रखते हैं आज सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया जानती है लेकिन अगर आप किसी सी राव का नाम ले लोगे तो वो पर्टिकुलर साइंस वालों को ही पता रहेगा या कुछ बुद्धिजीवी लोगों को तो है ही पर सब को एक आमतौर पर जैसे सचिन के बारे में सब लोग जानते हैं वैसे सी राव साहब के बारे में नहीं जानते और वैसे एक एक आपने अच्छा मुद्दा उठाया टॉपिक अच्छा आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आरपीएससी का एक क्वेश्चन आया था डॉ सी एन आर राव कौन से फील्ड से थे सब्जेक्ट क्या था तो अब जनरली साइंटिस्ट थे इसरो के थे तो ज्यादातर लोगों ने उनको फिजिक्स का माना कलाम साहब की तरह जबकि वो केमिस्ट्री से थे तो इसरो में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने स्पेशली सॉलिड स्टेट पर उसकी जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है और स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री होती है उस पर उनका रिसर्च था और उनको भारत रत्न मिला है बहुत बड़ी उपलब्धि थी दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि बड़े लेवल पर जो लोग काम करते हैं उनका सब ध्यान रखते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है उसमें डॉक्टर जे राठौड़ सर हैं मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ उन सर को अभी राजस्थान में ही नहीं इंडिया से कुछ सेलेक्टिव लोगों को यूरोप पे एक रिसर्च पे बुलाया गया था उसमें राठौड़ सर को बुलाया गया अच्छा अच्छा तो हमारे बीच में भी ऐसे लोग काम करने वाले हैं राठौर सर का जो स्पेशलाइजेशन था या वो लोग अभी जिस रिसर्च पे काम कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अपने पास में ये जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान का इस डेजर्ट एरिया में भी खूब सारे ऐसे मिनरल्स हैं ऐसे इस टाइप के आइटम्स है तो उनमें भी कुछ नई चीज़ें निकल सकती है तो उस पर या दूसरी जगहों पर जैसे इसराइल वगैरह जैसे देश है वैसे देशों में भी फ्रूट फार्मिंग होती है अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स जो डेवलप हो रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते नहीं। तो उस पर उनका एक रिसर्च चल रहा है तो वो भी एक बड़ा नाम हो रहा है सही बात तो अब उनको अब अपन लोगों को या जैसे मीडिया की भी एक बड़ी भूमिका बन जाती कि आप ऐसे लोगों को आगे लाइएगा नाम बताइएगा ज्यादा क्योंकि जो काम करता है साइंस के फील्ड में वो अपना सिर्फ काम पे फोकस करता है उनके काम को फैलाना है बताना है दुनिया को ये मीडिया की काम है सही बात है और बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं और जैसे कि खेल जगत में या फिल्मी दुनिया में जो लोग होते हैं उन्हें लोग जल्दी पहचान स्टार्टअप मिले एक है बहुत ही अलग चीज़ है कि दुनिया में इस तरह की बातें हो रही हैं और जैसे कि आपने कहा रिसर्च की बात मुझे भी सवेरे एक हमारे साथ कवि के साथ हमारी बातचीत हो रही थी और राजस्थान के ही कवि थे बीकानेर के और उन्होंने बोला राजस्थान रेगिस्तान ज़रूर है लेकिन उसमें एक ऐसा पौधा आता है जो बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन रहता है और और लाल लाल फूल उसमें आते हैं बिल्कुल और वो राजस्थान में ही आता है बोले <laughs> बिल्कुल सर बिल्कुल तो जब हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं कुदरत ने खुद अपना एक एग्जांपल हमारे बीच में अगर स्टेब्लिश किया है तो उसके ऊपर भी हम लोग रिसर्च करके इस राजस्थान को भी हरा भरा बना सकते हैं बिल्कुल उस चीजों को उस चीजों के उस नेचर के प्रति हमारी आकर्षण होना चाहिए हमें उस पा उस चीज़ के प्रति रिसर्च करने की ज़रूरत है तो कुदरत में बहुत सारी चीज़ें हमारे हमारे समीप रखी हैं जिसे हम लोग सोच कर या रिसर्च करके उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं तो चलिए हमारे विद्यार्थी मित्रों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपका अच्छा लक्ष्य है पढ़ने में आपका बहुत अच्छा रुचि है तो इस तरह से आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं आर में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां आज वर्तमान में आर वालों को बहुत बुलाते हैं बहुत और आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं पहले थोड़ा सा आप अगर अपना इकोनॉमिकली बीएससी करने के बाद थोड़ा सा स्टेबल हो सकते हैं थोड़ा सा कमा सकते हैं उसके बाद फिर आप इन चीज़ों पे भी रिसर्च कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है और राजेंद्र सर ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि प्राइवेट में भी कोचिंग में भी आप अच्छा जॉब कर सकते हैं मुझे लगता है कि कोचिंग में आपको सिर्फ चार पाँच घंटा मेरे ख्याल से बहुत पॉसिबल सर बहुत पॉजिबल चार पाँच घंटा आप अपने आर्थिक स्थिति के लिए काम कर सकते हैं आपके पेप मिल जाएगा और उसके बाद बचा हुआ समय एक चार पाँच घंटा रोज का अगर आप रिसर्च में देते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च हो जाएगा और बहुत बड़ा, बड़ा काम हो सकता है तो इस तरह के कई आयाम हैं जहाँ पर आप अपने करियर के साथ साथ एक रिसर्च भी कर सकते हैं और भारत देश के लिए या फिर किसी स्टेट के लिए किसी राज्य के लिए आप अच्छा काम करके उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान आपके द्वारा हो सकता है तो राजेंद्र जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात कर आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने रिसर्च के बारे में बताया और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप इस केमिस्ट्री के फील्ड में कैसे आएँ सर केमिस्ट्री का फील्ड एक ये भी एक कोई रहा <laughs> जब मैं ट्वेल्थ में था तो केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट वीक था जब मैं बीएससी कर रहा था मुझे सब्जेक्ट के साथ में जब मैं, मैं केमिस्ट्री के साथ मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था <laughs> मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी नहीं। तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन करना चाहा उनका प्रैक्टिकल मेरा प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहा है सर लैब में मैं चार दिन हमारी लैब होती थी तो मैं उसमें मैक्सिमम टाइम मेरा लैब में निकालता था पर बाकी जो बचा हुआ टाइम था उसमें मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया स्कूल में पढ़ाने गया तो उस स्कूल में साइंस की जो सीट थी वो फिलअप थी और सिर्फ वहाँ कहा गया कि एक हिंदी की पोस्ट खाली है अब हिंदी की पोस्ट खाली है तो साइंस वाले को कैसे रखे <laughs> तो वहाँ पर उस दिन को इंसिडेंटली पेपर में मेरा एक कवि सम्मेलन की वजह से एक नाम आया हुआ था मैंने कहा आप आज का पेपर मंगाओ उसको देखो उसमें वो नाम बताया, और मैंने कहा कि ये राजेंद्र सिंह चारण मैं ही हूँ अच्छा <laughs> अच्छा तो उन्होंने कहा सर आप हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई <laughs> तो हिंदी पढ़ाया मैंने लेकिन केमिस्ट्री के साथ में जो लगाव रहा वो कहीं ना कहीं उसमें अप्लाई होता गया जैसे मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं केमिस्ट्री सारी की सारी डेली लाइफ में पड़ी है हमारे घर में पड़ी है केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि स्पेशली अपन किचन से निकलते हैं और क्लास तक जाते हैं तब तक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है <laughs> शुरुआत से पांचवीं छठी तो नहीं कह सकता बट सातवीं आठवीं में बच्चों को एक शब्द आता है जिप्सम उसका कैल्शियम सल्फेट और उसका फॉर्मूला रटवा दिया जाता है सी एस तो ये चीज़ रटी रटाई चीज़ों में आ जाती है बच्चे को ये वो रटना पड़ेगा एक वही चीज़ आप कह दो बेटा आप घर से बाहर निकलते हैं जो एक कच्ची मिट्टी आती है दो तीन फीट खोदने के बाद जो गीलापन आता है एक कंकर जो जिसको अपन मुल्ड बोलते हैं देसी लैंग्वेज में तो वो मुल्ड ही जिप्सम है नहीं। नहीं। तो बच्चा क्या कोई अनपढ़ आदमी को भी आप बता दोगे वो कभी नहीं भूलेगा उस चीज़ में तो केमिस्ट्री जो है अभी सरफेस केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स आते हैं तो उसके अंदर आप इसमें आप इमल्सन पढ़ते हैं या हिंदी में अपन उसको पायस बोले या कोलाइडल सरफेस जो अपन बात करें तो ये सारे के सारे दूध है छाछ है मक्खन है ये सारे के सारे अपने घरों में पढ़े हैं यही केमिस्ट्री है जो पढ़नी है बस आप उसका एक लिंक दे दीजिए सही बात तो केमिस्ट्री को मैंने सर रटा नहीं मैं आपको फिर कह रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा आप उसको रटिएगा मत आप उसको जीने की कोशिश करिए आप उसको समझने की कोशिश करिए कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ है ये सारी की सारी केमिस्ट्री अपने दैनिक जीवन में पड़ी है अब आपकी नजर जो है जिस चीज पे पड़ती है आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जब खाना खा रहा हूं तो खाना खाएंगे तो जो आपका आटा लगाएंगे वो पानी में लगाएंगे जबकि उसको रोटी को आप चुपड़ के खाएंगे घी में तो तेल और पानी जो है वहां तेल का कंपोनेंट है तो तेल और पानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो वहां से इमल्सन बन जाएगा तो वो वहीं पर केमिस्ट्री आ गई तो अब ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात जो टीचर्स भी सुन रहे हैं मैं उनसे भी एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग बच्चों को डेली लाइफ के एग्जाम्पल दें ना कि वो चीजें रटाएं कि ऐसा होता है वैसा होता है ख्याली दुनिया में नहीं ले जाएं प्रैक्टिकली लाइफ में लाएं और प्रैक्टिकली लाइफ में लाएंगे तो केमिस्ट्री सारी सारी अपने घरों में पढ़िए बस उसको देखें आस से ढूंढे सारी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पता चल जाएगी चलिए राजेंद्र जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही है और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी जो इस वक्त केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे होंगे की ये बहुत ही टफ है या डिफिकल्ट है लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद उनको लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान है लेकिन इसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है जीने की जरूरत है तो मैं चाहूंगा कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रखी और किसी भी ट्रेड में या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई रोकठो नहीं है लेकिन माध्यम यही है कि आप अच्छी तरह से जाए और उसको जिए और अपना करियर बनाए क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन वाला होता है कि मुझे पसंद तो बायो है लेकिन फिर मैं आर्ट्स में चला गया और फिर वहाँ से काम शुरू कर दिया और फिर सोचा कि मैं वकील बनूँ तो ये सारी चीजें आपके इंटरेस्ट लेवल के विरोध जब हो जाता है तो आप वहाँ सेटिस्फाइड नहीं रहते हो क्योंकि ये हमारा पाँच साल का जो स्टडी है वो लाइफ टाइम का हमारा करियर बनाना है तो लाइफ टाइम जब जिस जगह रहना है वहाँ आपका इंटरेस्ट हो तो ही आपको एक संतोष जीवन में मिलेगा बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। तो फिर आपके बच्चे होंगे शादी हो गया सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी अगर अंतरकरण से वो सुकून नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ, है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए के साथ आप सुन रहे हैं फोर 90.4 एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी